फिर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया फिर इंद्रियां जुड़ी और शरीर जुड़ा और वासनाएं जुड़ी और काम जुड़ा और संसार जुड़ा फिर से उसकी खोज कर लेनी है जो तुम चले थे मूल जो तुम्हारा था जेन फकीर अपने शिष्यों को कहते हैं अपने मूल चेहरे को खोजो ओरिजिनल फेस जेन फकीर कहते हैं उस चेहरे को खोजो जब जो तुम्हारा था जब तुम्हारे मां बाप भी पैदा ना हुए थे उस मौलिक को खोजो जो सदा सदा तुम्हारा था कभी रास्ते पे नहीं मिला था और से सब वस्त्र जो तुम अपने चारों तरफ इकट्ठा करते चले गए परत परत वस्त्रों की उतार डालनी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 जब तुम वापस लौटते हो अपनी तंद्रा के जगत में विचार में और घड़ी फिर घंटे बजाती है तब तुम सोचते हो हुआ क्या क्या मैं सो गया था लेकिन सोने की भी याद होती है रात तो आज सोए थे सुबह तुम कहते हो बड़ी गहरी नींद आई या एकदम तुम कहते हो नींद ठीक से ना आई उथली उथली रही उबड़ खाबड़ रही सपने बहुत रहे राहत ना मिली विश्राम ना मिला रात भर पड़े रहे करवटें बदली नींद आई टूट टूट के आई टुकड़ों टुकड़ों में आई सातत्य न रहा या कभी तुम कहते हो बड़ी गहरी नींद आई बड़ा आनंद मालूम हो रहा है सुबह बड़ी ताजगी तो नींद की तो स्मृति बनती ध्यान की स्मृति नहीं बनती पर पहली दफा जब ध्यान घटता तो ऐसा ही लगता है जैसे कि सब खो गया हुआ क्या हम कहा थे हम कहाँ खो गए थे